शिवपुराण रुद्र संहिता मंत्रियों ने कहा दैतेंद्र यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है वह बड़ा रूपवान है उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में निपटे हुए हैं खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है उसके हाथ में त्रिशूल है तथा वह एक विशाल धनुष बाण और भी वह धारण किए हुए हैं उसका अक्षसूत्र दिख रहा है उसके चार भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए हैं उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनलेप लगा हुआ है वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा बेस ही अद्भुत है उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल बानरसाह है उसका मुख बड़ा भयंकर है वह सभी आयु धारण किए हुए हैं, परंतु उसका हाथ रुक्ष है वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्वभाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है उसका रूप बड़ा मनोहर है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोहे लेती है मुंगे मोती मड़ी सुवर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह है उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है कहाँ तक कहें वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है दैत्येंद्र आप तो उत्त, उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं अतः उसे जहाँ बुलवा कर देखिए वह आपके भी देखने योग्य है सनत कुमार जी कहते हैं मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा उसके सारे शरीर में कंप छा गया फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले मंत्रियों ने कहा राजन आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझ हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है वह दानव कृपण सत्वहीन क्रूर कृतज्ञ और सदा ही पाप कर्म करने वाला है क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतुस्त कर देने वाला युद्ध और कहाँ वह वा वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंदभाग्यता तेरी सेना भी तो नहीं है फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र शरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचि कर प्रतीत हो वह कर संत कुमार जी कहते हैं मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदेश्वर से युद्ध करने लगा बड़ा भयानक युद्ध हुआ उस समय युद्ध स्थल में चर्बी मज्जा मांस और रक्त की कीच मच गई वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए तब पिनाकारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भाती धीरज बंधाते हुए बोले प्रिय मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत वज्र का अनुष्ठान किया था उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है यह विघ्न सा आ है देवी मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है या मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा सुंदरी तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए संत कुमार जी कहते हैं उन्हें इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना शिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए वहाँ वे एक वर्षों के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था इसी बीच वरदानी वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ अंधक जिसका कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं को ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया था इस प्रकार वह युद्ध लगातार पाँच दिन तक चलता रहा अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया जिससे उसका खोला जाना असंभव था फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारे वीरक गण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया स्मरण करते ही ब्राह्मी नारायणी ऐन्द्री वैश्वानरी याम्या नैरिति वारुणी वायवी कोवेरी, यक्षेश्वरी गारूणी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष सिद्ध गुजक आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित सुच़, होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए फिर तो घोर युद्ध हुआ तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता शिव के समान बुद्धिमान था सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था फिर भी शिव पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ ने अपने त्रिशूल से से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके से यूथ के अंधक प्रकट हो गए उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदीश ही पराक्रमित है इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रमित होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था वह स्त्री रूप शंभ के कान से निकला था जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने जुगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया तब सभी देवता उनके स्तुति करने लगे तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया फिर तो वे होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदिश जानुओं और चरणों से वज्राकार नखों से मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा तब प्रमथनाथ शिव ने दृणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया फिर त्रिशूल भोग उसे स्थाड़ों के समान ऊपर को उठा लिया उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था सूर्य के किरणों ने उसे सुखा दिया, पवन के से युक्त ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषीर्ण कर दिया फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तमन किया तब करुणा के आगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तमन किया फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे तदनंतर शिव उन सबको साथ लेकर आनंदपूर्वक गिरिजा की गुफा को लौट आए वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम उत्तम लीलाएँ करने लगे